श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंध अथ षवशोध्याय नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन राज्य लोकस्य कथमिते राजा परीक्षित ने पूछा महर्षे लोगों को जो ये ऊंची नीची गतियाँ प्राप्त होती हैं उनमें इतनी विभिन्नता क्यों है ऋषिवाचन त्रिगुण्वात्तु श्रद्धया कर्मगत पृथग्विधा सर्वा एवं सर्व तारतम्यवंती जी ने कहा राजन कर्म करने वाले पुरुष सात्विक राजस और तामस तीन प्रकार के होते हैं तथा उनकी श्रद्धाओं में भी भेद रहता है इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं और न्यूनाधिक रूप में ये सभी गतिया सभी कर्ताओं को प्राप्त होती है अथेदानी प्रतिषिधल से धर्म से अथ कर्तु श्रद्धाया वैसाज सैकर्मफल विषदिषंती झाशनाद तत्परिणाम अलक्षणा श्रुत सहस्रश प्रवृत्ता प्राचुर्यो वर्णय्या इस प्रकार निषिद्ध कर्म रूप पाप करने वालों को भी उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता अतः अनादि अविद्या के वशीभूत होकर कामना पूर्वक किए हुए उन निषिद्ध कर्मों के परिणाम में जो हजारों तरह की नारकी गतियाँ होती है उनका विस्तार से वर्णन करेंगे राजवाच नरका नाम भगव देश विशेषा अथवा बहे त्रिलोक्याम आहो इति राजा परीक्षित ने कहा भगवन आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वे नरक इसी पृथ्वी के कोई देश विशेष है अथवा त्रिलोकी से बाहर या इसी के भीतर किसी जगह है ऋषि अंतराल एव त्रिहद्दी जगत दिशी दक्षिण सामस्ता भूमिरूपरिष्टाचला स्वात्तादय पितृगणादि स्वाम गोत्राण पर सधि सत्यावासी आशा ने कहा राजन वे त्रिलोकी के भीतर ही हैं तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित हैं इसी दिशा में अग्निस्वात्थ आदि पितृगण रहते हैं वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं य व भगवान पितृराजो वस्वतः स्विचयम प्राप्तेशो स्वुषे जंतुषु संपरहितेशो दो समे वानुलंघित हम धवच्छासन सगड़ो दम धारियती उस नरकलोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं तत्र तत्रक नर्नेकशति गणयती अथताजन्नामलक्षण तो क्रमीश्यामस्तामी स्रोंधतास्रौरौरव महारैरवरव कुंभपाक कालसूत्रम अशिपत्रवनम असिपत्रवनम् अंधकूप कृम भोजन सदस्तप्त सुर्मीभ्रकंटक सालमी वैतरणी पूराधों विससनम लाला, लाला सारे वीची पानमीति किंच क्षारद रक्षोगण भोजनशूल प्रोतो दंदशूको वट निरोधन पर्यावर्तना शुचि मुख्य परीक्षित कोई कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं अब हम नाम रूप और लक्षणों के अनुसार उनका क्रमशः वर्णन करते हैं उनके नाम ये हैं ताश्र अंधतामिश्र रौरव महारौरव कुंभी पाक कालसूत्र तप्त सुर्मी, कंटक, सालमली, ध विशन लाला भक्ष सारे अबिचि और अयहपान, इनके सिवा क्षार करदम रक्षो भोजन शूल प्रोत दंद अवट निरोधन पर्यावर्तन और शुचिमुख ये सात और मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह की यातनाओं को भोगने के स्थान है त्रस्तों पर पत्य सा ही कालपाशब्द्धों यम पुरुषरती भयानक सा मिश्रे नरके बलात्य थे अनशनान पान अनशनानूदम पानदंडताजनादिज भिर्या, तना जंतु कसमलमादित एक दूछा मुपयाति ताए जो पुरुष दूसरों के धन संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है उसे अत्यंत भयानक यम काल पास में बांधकर बलात्ता मिश्र नरक में गिरा देते हैं उस अंधकार में नरक में उसे अन्न जल न देना डंडे लगाना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है एवमे वाम वंचय्वा पुरुषम धारादीन उपयुक्ते यत्र शरीर निपातमान मालां, मूलं अंधता इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है वह अंधता मिश्र नरक में पड़ता है वहाँ की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता इसी से इस नरक को अंधता मिश्र कहते हैं यस्ति हवा यस्ती हाददहित ममेद केवलम भूतोहे न कवल स्वकुटुंबमेवाति सदी विहाज स्वयम पतति जो पुरुष इस लोक में यह शरीर ही मैं हूं और यह स्त्री धनादि हैं ऐसी बुद्धि से से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुम्ब के ही पालन पोषण में लगा रहता है वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है ये तुह यथैना विहिंसिता जंतव परमयातनापगत मोरी सर्पादति क्रूर इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया होता है परलोक में यम यातना का समय आने पर वे जीव रु होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं इसीलिए इस नरक का नाम रौरव है रुरु सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है महारौरव युषम प्रभ्या क्रभ्येण घात ये केवलम देहर ऐसा ही महारौरव नरक है इसमें वह व्यक्ति जाता है जो और किसी की परवाह न कर केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है वहां कच्चा मांस खाने वाले रूरु इसे मांस के लोभ से काटते हैं यी हवा उग्रह पशु पक्षिण व प्राणत उपरती पुरुषादी विगर्तम अमुत्र यमान उचराहम कुंभी तख्त जो क्रूर मनुष्य इस श्लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए भीते पुरुष को यमदूत कुंभी नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में रांधते हैं येह पितृ विप्र ब्रह्मा धुकन सकालसूत्रसंगक नर्क ऐतिजनम पिमंडलेम्रमे तप्तले उपरधस्ताद्नर्काभ्या अमीत अमतिमा फीणी वेषिता क्षुत्साभ्यामा शरीर आस्ते शेते परिधावति च पिधाती चावतीशुरो कावत जो मनुष्य इस इस्लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है उसे यमद काल सूत्र नरक में ले जाते हैं इसका घेरा दस हजार योजन है इसकी भूमि तांबे की है इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है वहां पहुँचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि वह कभी बैठता है कभी लौटता है कभी छटपटाने लगता है कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ने लगता है इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही हजार वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती रहती है यस्वी हिजेदना पद्यपगत पाखंडम चोपागतस्तमसी पत्रवनम प्रवेश कश्या प्रहरती तत्र हास वित धा उभयो धारे तालवनासी पत्रे छिद्यल सर्वांगोहां परमयां वेदनया मुर्चि पदे पदे निप जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है उसे यमदूत अशीपत्र वन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीते हैं जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है तब उसके सारे अंग तालव वन के तलवार के समान बहने पत्तों से जिनमें दोनों ओर धारें होती हैं टूक टूक होने लगते हैं जब वह अत्यंत वेदना से हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पर पर मचित होकर गिरने लगता है अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है यस्ती हई राजा राज पुरुषो अदंडे दंडम प्रणयती ब्राह्मणे वा शरीरदंडम चपीया नरक्रूकमुखे निपतती तील्ययव बिन, यथ्वे शुखंड आर्तस्वरेण स्वर्ण कचिन्मूर्चि कस्मु मुपगत यथा दृष्टोषा उपरुद्धा इस लोक में जो पुरुष राजा या राजकर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है वह महापापी मरकर सुकर मुख नरक में गिरता है वहां जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं तब वह कोल्हू में पेरे जाते हुए गन्ने के समान पीड़ित होकर जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते थे उसी प्रकार कभी स्वर से चिल्लाता और कभी मूर्छित हो जाता है यस्वी वही भूतापक वृत्तीनावर व्यथ पुरुषोपक वृत्ते पर थामाचर स परकूपे तदिद्रोह तत्र त्र हाशंतुभि असुमृगपक्षी सरी सृपयीचकूकाक्षी काे कचादस्तो भी भीदृह्यलंदमसी विहत निद्रा निर्तिरलब्धवस्थान परक्रमती यहा जो पुरुष इस्लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपान आदि उसकी वृत्ति बना दी है और उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेधपूर्वक बनाई है और उसे दूसरों के कष्ट का ज्ञान भी है वहाँ वे पशु मृग पक्षी सांप आदि रेंगने वाले जंतु मच्छर जू खटमल और मक्खी आदि जीव जिनसे उसने द्रोह किया था उसे सब ओर से काटते हैं इससे उनकी निद्रा और शांति भंग हो जाती है और स्थान न मिलने पर भी वह बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाया करता है असंभिवज्ञा स्नाती यकिंच नोपन मनर्मता पंचयो वास संस्थमजने नरकाधमे नपतति त्र शहस्रोजने कृमकुंडे कृमिभूता स्वयं कृमिभरव भक्ष कृमिभोजनो यद तदत प्रतापहूतामन जातयते जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही खा लेता है उसे कौवे के समान कहा गया है वह परलोक में भोजन, कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है वहाँ एक लाख योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है उसी में उसे भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है और जब तक अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाले उस पापी के बिना दिए और बिना हवन किए खाने के दोष का अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता तब तक वह उसी में पड़ा पड़ा कष्ट भोगता रहता है वहां कीड़े उसे नोचते हैं और वह कीड़ों को खाता है राजन इस लोक में जो व्यक्ति चोरी या बर्जोरी से के अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के सुवर्ण और रत्नादि का हरण करता है उसे मरने पर यमदूस सदंस नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों में दागते हैं और सरसी से उसकी खाल नोचते हैं अगम्याम सियम वा येहवा अगम्यागम्यम पुरुषिदी गावपुत्र कथया सुर्म्यामय्याषमािंगयती पुरुष इस सुरम्यालोक में यदि कोई पुरुष अगम्य स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्यवचार करती है तो यमदूत उसे तप्त तो नामक नरक में ले जाकर से पीटते हैं तथा पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं यी हई सर्वागम स्तम उत्तरा निर वज्र कंटक सालमली मारोप्य निष्कर्षंती जो पुरुष इस इस्लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यवचार करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्रकंटक सालमली नरक में गिराते हैं और वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं ये तुहे राजन्याम राजपुरुषावाम अखंडाधर्मसेतंद ते संपरे वैतरण्यापत भिन्नमर्जाद तरयपरीखाभूता नद्यां याद गणैरत भक्षा आत्मन विज्यम झा शुभरोघेन कर्मकम विन्मद्र हम पूयशोणी थ के मेदो महान सह सावाशिन्यांत जो राजा या राजपुरुष इस इस्लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं वे उस मर्यादा मर्यादातिक्रमण के कारण मरने पर वैतरणी नदी में पटके जाते हैं यह जा नदी नरकों की खाई के समान है उसमें मल, मूत्र, पीप रक्त केष्ट नख हड्डी चर्बी मांस और मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हुई हैं वहाँ गिरने पर उन्हें इधर उधर से जल के जीव नोचते हैं किंतु इससे उनका शरीर नहीं छूटता पाप के कारण प्राण उसे वहन किए रहते हैं और वे उस दुर्गति को अपनी करने का फल समझकर मन ही मन संतप्त होते रहते हैं ये तीह वह वृष्ली पत नष्ट शौचाचार निम आस्त्यक्तज्जा पशुचरिया चरंति ते चा प्रेत पूजुत्र श्लेषमलापतन तदैवाति जो लोग सोच और आचार के नियमों का परित्याग कर तथा लज्जा को तिलांजलि देकर इस लोक में सुद्राओं के साथ संबंध गाठ कर पशुओं के समान आचरण करते हैं वे भी मरने के बाद पीब विष्ठा मूत्र कप और मल से भरे हुए पूजोद नामक समुद्र में गिरकर उन अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते हैं ये तुहे स्वगर्धव पथियो ब्राह्मणादयो मृगया विहाराम अतिर्थे चम पर लक्ष यम इस इस्लोक में जो ब्राह्मणादि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते और शिकार आदि में लगे रहते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं मरने के पश्चात वे प्राणरोध नरक में डाले जाते हैं और वहां यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से बींधते हैं ये त्वि हे दादम्भ ये पचुन विससंतेनम्ल्लोक वैशसे नरके पतवाससंती जो पाखंडी लोग पाखंडपूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं उन्हें परलोक में वैशस विससन नरक में डालकर वहां के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं यस्वी वै सवर्णाम भार् द्विजो रेत पायती कामोहित पापुतमुत्रेत कुल्याजा पात रेत संपायती जो द्विज काम होकर अपनी सवर्ण भार्या को विर्यपान कराता है उस पापी को मरने के बाद यमदूत विर्य की नदी लाल भक्ष नामक नरक में डालकर विर्य पिलाते हैं ये त्वी हएंद गा ग्रामुंपंती राजो राज वाता ही परेद्य यमदूताब्रष्टा सप्तते शर्भस खादन्ति जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं किसी को विष दे देते हैं अथवा अच्छा गांवों या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेते हैं उन्हें मरने के पश्चात सार में यादन नामक नरक में भद्र की सी दाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर बड़े वेग से काटने लगते हैं येह वृतम बदती साक्षे दब्य विनिमय धाने वा कथनचित सवय प्रेत्या नरके मत्यधिम निरवकाशे योजन शोच्छायाद गिरीमूर्धन संपाद्यते यथलमस्म पृष्ठ अभाषते तदवीची मिलथो विसर्जमाण शरीरों न मृमाण निपतती। इस निपततीलोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह झूठ बोलता है वह मरने पर आधार शून्य अविचिमान नरक में पड़ता है वहाँ उसे सौ योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे को चिर करके गिराया जाता है उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है इसीलिए इसका नाम अविचिमान है वहाँ गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते इसलिए इसे बार बार ऊपर ले जाकर पटका जाता है यीह वै विप्रो राजन्यो वैश्यो वोमा पीठस्तत्कल वूराम वृतस्थोपिवा पिबती प्रमादत्षा निर्ज नीता उरसी पदाक्रम्या्रुवान जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित और कोई भी करता है तथा जो क्षत्रिय वैश्य सोमपान करता है उन्हें यमदूत अयहपान नाम के नरक में ले जाते हैं और उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में आग से गलाया हुआ लोहा डालते हैं क्षत्रियों एवं वैश्यों के लिए शास्त्र में सोमपान का निषेध है अथ च य आत्मसंभावेना जन्म तपो विद्याचार वर्णाश्रम नरियसो न बहुमेत स मृतक एवं मृत् सारे निर्वा निवाक्षिरा निपातिम दुरंताजातनाच्नुते जो प्रसलोक में निम्न का होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म तप विद्या आचार वर्ण या आश्रम में अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता वह जीता हुआ भी मरने के ही समान है उसे मरने पर छार करदम नाम के नरक में नीचे को स्र करके गिराया जाता है और वहां उसे अनंत पीड़ाए भोगनी पड़ती है ये तिह पुरुषा पुरुष मेधे ना हो न पशु न पशव इव निहता यमसदने जातिहाक्षोगो तो गण सौनिकाइव स्वाधी तीन नावदायासीक पिबंध नृत्य चाजन्ति चृचमाणा यथेह पुरुषादा जो पुरुष इस लोक में नरमेधादि के द्वारा भैरव यक्ष राक्षस आदि का यजन करते हैं और जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं उन्हें वे पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातनाएं देते हैं और रक्षोगण भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उसका लोहू पीते हैं तथा जिस प्रकार वे मांस भोजी पुरुष इस इस्लोक में उनका मांस भक्षण करके आनंदित होते थे उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करते और आनंदित होकर नाचते गाते हैं ये तीहवा नागसोरण्ये ग्रामे वा वैश्रंभकैपिता नोप्रंभय जिजेसून शूलसूत्री शूं प्रपोता ध्यात चीत यमयातनाशु शूलादीस प्रोतात्म शुचिभ्या चाभता कंकवटादि भी चेतन ततस्तिगम तुंडरा हाँ आत्मा सबल स्मरती इस लोक में जो लोग वन या गांव के निरपराध जीवों को भी जो सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं तरह तरह के उपायों से उछला अपने पास बुला लेते हैं और फिर उन्हें कांटे से बेंध या रस्सी से बांधकर खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएँ देते हैं उन्हें भी मरने के पश्चात यम यातनाओं के समय शूलप्रोत नामक नरक में शूलों से बेंधा जाता है उस समय जब उन्हें भूख प्यास सताती है और कंक बटेर आदि तीखी चोचों वाले नरक के भयानक पक्षी नोचने लगते हैं तब अपने किए हुए सारे पाप याद आ जाते हैं ये कई वैभूतान्ुद्वे जयंती नराम उवभावाम यथा दंड शूकास्ते प्रेत नरके दंड शूकाख्ये निपतंति य दंड शोका पंचमुखा सप्तमुखा उपसृत्य ग्रसंती यथाशयान राजन श्लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं वे मरने पर दंद सुख नाम के नरक में गिरते हैं वहां पांच पाँच, पाँच सात सात मुंह वाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं ये हवाम अंधावट कुंते तथा मूत्रोप्य सगरे वन धूबे नरुंधनते जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों को अंधेरी हत्तियों कोठों या गुफाओं में डाल देते हैं उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थानों में डालकर विशैली आग के धुएं में घोटते हैं इसलिए इस नरक को अवट निरोधन कहते हैं ये हवाम अतिथे नभ्या गृहपतिर सिम पतम्षोरी व पापेन चक्षुषा निरीक्षत तस्पी नरिय पापधृष्टेह अक्षण मद्यतुंडा गृह कंक काक वृह्योत् जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथि अभ्यागतों की ओर बार बार क्रोध में भरकर ऐसे कुटिल दृष्टि से देखता है मानो उन्हें भस्म कर देगा वह जब नरक में जाता है तब उस पाप दृष्टि के नेत्रों को गिद्ध कंक काक और बटेर आदि बद्र किसी कठोर चोचों वाले पक्षी निकाल लेते हैं इस नरक को पर्यावर्तन कहते हैं भी रहं सर्वतो ये हवा आध्यामती विशंक अर्थव्य चितायाशुष्य मेहवदनो मनवगतो ग्रह इवाति स चाप नृत्दनोत्कर्षण संरक्षण समलग्रह सूची मुखे नरके निपतति निपत यहाँ पापपुरुष धर्मराजपुरुषा वायका इव सर्वतोंगेश लोक में जो पूर्व व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमान व सबको टेढ़ी नजर से देखता है और सभी पर संदेह रखता है धन के व्यय और नाश की चिंता से जिसके हृदय और मुंह सूखे रहते हैं अतः भी चैन न मानकर जो के समान धन की रक्षा में ही लगा रहता है तथा पैसा पैदा करने बढ़ाने और बचाने में जो तरह तरह के पाप करता रहता है वह नरादम मरने पर सूची मुख नरक में गिरता है वहां उस अर्थ पिशाद पापात्मा के सारे अंगों को यमराज के दूत दर्जियों केमान सुई धागे से सीते हैं संते नरका जलिए सहित सतथ सहस्र सर्वे सुर्वर्मर्तिनो ये केचिंदता अनुदिता शावन पते पर विशंति तथा धर्मावर्तिन इतरात्रह तो पुनर्भवे उभय तो उभयती राजन यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है और जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया उन सभी में सब अधर्म प्राण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्गादि में जाते हैं इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोगों से जब उनके अधिकांश पाप पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप रूप कर्मों को लेकर ये फिर इसी लोक में जन्म लेने के लिए अलौट आते हैं नृवित लक्षण मार्ग आधावेव्याख्या एकता वाले वाण्डकोशों यतुर्दश धाम पुराणेश यद्भगवतों नारायणस्य साक्षात् महापुरुषस्य महापुरश् स्थभिष्ट गुणमयम् मनोवर्णी तमाद पटति शृणोती श्रावती स उपये गेय भगवत पर्राहीमी तद्धा भक्ति विशुद्ध बुद्धिर्वेद इन धर्म और अधर्म दोनों से विलक्षण जो निवृत्ति मार्ग है उसका तो पहले द्वितीय स्कंध में ही वर्णन हो चुका है पुराणों में जिसका चौदह भुवन के रूप में वर्णन किया गया है वह ब्रह्मांड कोश इतना ही है यह साक्षात परम पुरुष नारायण का अपनी माया के गुणों से युक्त अत्यंत स्थूल स्वरूप है इसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया परमात्मा भगवान का उपनिषदों में वर्णित निर्गुण स्वरूप यद्यपि मन बुद्धि की पहुंच के बाहर है तो भी जो पुरुष इस, इस स्थूल रूप का वर्णन आदर पूर्वक पढ़ता सुनता या सुनाता है उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है और वह उस सूक्ष्म कर सकता है तथा निर्जितामात्मान शन सूक्ष्म यति को चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके पहले स्थूल रूप में चित्त को स्थिर करें, फिर धीरे-धीरे से हटाकर उसे में लगा दें। करोक संस्थान गीता मया तो निपातुश्वर सेपु सकल जीवन काम परीक्षित मैंने तुमसे पृथ्वी उनके अंतर्गत दीप वर्ष नदी पर्वत आकाश समुद्र पाताल दिशा नरक ज्योतिर्गण और लोकों की स्थिति का वर्णन किया यही भगवान का अतिश अद्भुत स्थूल रूप है जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश सहस्रायाम पारमहश्याम सहितायाम पंचम स्कंधे नरकाणनम नाम पंचम स्कंधन इति ओं दस हरि ओं दस हरि ओं दस